पश्ये कर्णे स्तुनिया मेवा भद्रम पश्येक्ष स्थिरंगे स्तुवाशे ओ शीय पंडिकारी का वैतथ्य प्रकल के चौतीसवें कार्यों का पर कुछ विचार चल रहा था इसमें कहा था ना आत्मभावे में नावेदम न कथन थे जिसको सत्य मान के चल रहे जिस जगत को जिस द्वैत को अगर वो अधिष्ठान रूप से देखते हैं तो नाना ना हो ही नहीं सकता आत्मा में कल्पित है ऋषि में जितने भी वस्तु दिखाई पड़ते हैं अधिष्ठान रूप से देखने पर एक ही है वो तो रसी ही है वैसे ही जब उन महापुरुषों ने समाधि अवस्था में पूरी अवस्था में यही देखा आत्मभाव से वो भिन्न अनेक हो ही नहीं सकता और अपने स्वरूप से भी है ही नहीं क्या अनेक होना उसने व्यवहार जो चल रहा है अयम अस्मात पृथक जो व्यवहार होता है तो वो जो व्यवहार सिद्धि नहीं हो सकती है ना पृथक ना पृथक चुंचित पृथक करना बोलना पृथक बोलना सरल है कल जो दिखाया टिप्पणी टिका में दिखाया एक दूसरे का भेद करना सकते क्यों पृथक तो सिद्ध होगा तो पृथक सिद्ध होगा पृथक सिद्ध होगा तो पृथक तो सिद्ध होगा अनन्याश्रय में पड़ा हुआ है पृथक तो गुण को पृथक वस्तु में लाएंगे कि अपृथक वस्तु में लाएंगे नहीं आई कहते पृथक तो गुण तो तो है घटा पटा पृथक ऐसा व्यवहार होता है बोलते हैं तो पृथक वस्तु में पृथक तो होगा या अपृथक वस्तु में पृथक तो नहीं तो तो तो तो पहले वस्तु हो तो तो किसी तो आने पर है कर सकते अलग अलग कह नहीं पाते मैंने अनिर्वच नहीं है जो व्यावहारिक जगत है ना अपृथक अपृथक भी नहीं कहते हैं व्यवहार चल रहा है एक ही भी बोल सकते हैं नहीं तो घटा पटा एक ही व्यवहार होना चाहिए सारे में घट महान वही लाएगा पटा महान उसी को लाएगा अपृथक व्यवहार होता तो, है कोई महीने में न लाता है तो पृथक भी सिद्ध नहीं कर सकते अपृथक सिद्ध नहीं करते तत्व विदो विदो जो तत्ववे आत्मभाव में पहुंचे हो लोगों ने लोगों को ऐसा ज्ञान होता है जब तुल अवस्था में जब पहुंच जाते हैं तो इसको पृथक और पृथक दोनों सिद्ध नहीं कर पाते तो जब अज्ञान दशा में है पृथक और बुद्धि सारे एक सारे जागृत स्वप्न में है ये कहा था इसके भाष्य हो गया था टीका कारिका के टीका भी हुए थे, नीचे भाष्य की टीका है तो अद्वैता सिवा तर हित्वंत्र्यास श्लोक से दर्शे कहा तो पूर्व कार्य में का था, का था, का कहा था तस्मात अद्वैता शिवा कहा था अद्वी कल्याण कारक है तत्र में तित्व एक हेतु तो वही दिया था दूसरा हेतु पर यह का कारिका है कारिका को भाष्य दिखाते हैं कहा श्लोक से मान कारया दर्शिक दर्शति भाषिकार दिखाते हैं कुतश्चकर कुतश्चअ प्रश्न होगा अद्वैता कल्याण कैसे है प्रश्न किया तो उत्तर दिया नाना भूतम अन्यस्य अन्य यत्र दृष्टं तत्र अशुभम भवे जो तो नाना बनने वाला जो तो पृथत्व है वो तो जहाँ एक अन्य का अन्य दिखा करता है उस स्थिति में भय अशुभ कल्याण माने कल्याण नहीं होता तो भाए भाए आ जाता है द्वितिया भयम टीका टीका तदेव स्फुटी जो जो नाना कहा, अशिवा शिवा अशिवा ए, दो, दो नाना अशिवा, कहा। नाना अद्वैता कैसे कैसे द्वैत भाष्य में नाना कहा पर्याय नातवाचक शब्द है नाना को बोलो ना चाहे तो ग्रहण किया है वो जो पृथक तो आ जाता है जिसमें वो भय का कारण होगा एक का जब दूसरा देखेगा भय का कारण होकर दिखाते हैं पश्चिट दिखाते हैं प्रकट करते हैं अन्य इत्यादि कहा था अन्य अन्यस्मा ये दृष्टम अन्यस्मा अन्य जहां देखा है तिवम भवे वहां कल्याण नहीं होगा जहां अन्य का अन्य में देखा अन्य से अन्य को देखा उस स्थिति में कल्याण नहीं होगा अशिभम भवे उस स्थान में अब कल्याण नहीं तो दिवित आद भाई भयम जो सूति बोलती कहीं भी देखा दूसरे मानने पर कल्पना करने पर भय हो जाता है ठीक है तत्र व्याघ्र चोराद इत्यादा तत्र अश ना तत्र अशुभम भव्य कहा जहां अन्य से अन्य देखा वहां कल्याण नहीं होता भय होता है कहा बाघ को समझा चोर को समझा सामने समझने पर भय हो जाता है तद भय कारण भेद दर्शनम अद्वय वस्तुने ने यो जो भय का कारण जो अद्वैय वस्तु है आत्मा है एक है उसमें ये कारण है न व्याग्र है न चोरादि है द्वैत है द्वैत होने पर भय होना है किंतु वो जो भय का कारण था तद भय कारण व्याग्र चोरादि भय का कारण है द्वितीय दर्शन अद्वैय वस्तु जो अद्वैय वस्तु आत्मा है उसमें नास्ती भय का कारण है क्यों उस अकेले भाव में जो पहुंच जाता है तो वहां न व्याग्र है न चोर रहे न कुछ है वह का कारण वह कारण नहीं इत्यादि भाषा में कहा नहीं ही अत्र पर आत्मी जो परमार्थ सत्य वस्तु आत्मा है त्रिकाला तत्वात्मा है उस आत्मा में प्राणादि संसार जातम एकदम जगत जो प्राण से लेकर के जितने भी संपूर्ण जगत जितनी कल्पना हो रही है प्राणादि संसार जातम जातम वर्ग जितने भी जगत है वह आत्म भाव परमार्थ स्वरूपेण निरूपण कल्पना जब होती है तो जब अधिष्ठान किया जाता है जिस काल में ज्ञान काल में उस काल में कल्पना कल्पित वस्तु हो जाती है तो प्राणादि जगतिकल्पना है जब आत्मभाव से देखते हैं अधिष्ठान भाव से देखते हैं कहा कल्पिता आत्मा कल्पिता है कहा आत्माभाव है ना परमार्थ स्वरूप है ना परमार्थ स्वरूप अधिष्ठान जो होता है कल्पना में वही परमार्थ स्वरूप होता है आत्मा ही अधिष्ठान है इनका उनसे निरुप्य मानम जगत तो द्वैत जगत अधिष्ठान रूप से जब निरूपण किया जाता है उस काल में नाना वस्तंतर भूतम न भगवती पूर्व में नकार है अनेक वस्तु रूप हो सकते वो तो अद्वैय आत्म होगा उस काल में से देखने पर आत्मा अधिष्ठान रूप से देखेंगे तो आत्मा ही है ठीक है ठीक है अध्यस्तम अधिष्ठान रूपेण तत्व तो, तो निर्माण अद्यस्त तो वस्तु होता आरोपित वस्तु होता है अध्यक्ष आरोपित जैसे में रजोित है जब अधिष्ठान रूप से निरूपण करेंगे कहा रज रूप से ज्ञान काल में उस काल में वो हो क्या होगा असद हो जाता है नहीं पहले सर्प में सत् हो गई थी भयादि कारण बन गया था किन्तु जब अधिष्ठान रूप से निरूपण करते हैं जब प्रकाश के सहारे से उस काल में क्या होगा वो असत सिद्ध हो जाता है अधिष्ठान रूपेण वास्तविक रूप से अधिष्ठान रूप से जब निरूपण करते हैं निरूप कर, कर, करने पर असदैव भवती उस काल में वो वस्तु असत सिद्ध हो जाता है रजु में सर्प असत सिद्ध हो जाता है जब रजु रूप से निरूपण करते हैं जिस काल में इसमें एक दृष्टांत करते हैं ये कहा वस्तु जब अधिष्ठान रूप से निरूपण करते हैं तो असत तो घोषित हो जाता है कैसे रूप नाना भूत कल्पित सबोस्थी तदव जैसे रज्जु स्वरूप मान प्रकाश ज्ञान रज्जु का ज्ञान रूप से निरुप्यमाण करेंगे उस काल में वो जो सर्पादि कल्पित वस्तु जितने सर्प जलधारा घूषित्र इत्यादि जो भी कल्पना हो रही हो ना, थी अज्ञान काल में सब वस्तुओं पर सर्प ना नानाभूत वस्तु नास्ती नकार है पूर्वक रज रूप से निरूपण पर वस्तु नहीं है तद्वत्त वैसे ही जगत और आत्मा में भी ऐसे ही सप्ताह यह सिद्धांत है तदवत जैसे रज्जु में सर्पादि रज्जु ज्ञान काल में नहीं होते असत घोषित हो जाते हैं कल्पित वस्तु असत घोषित हो जाते हैं ठीक इसी प्रकार आत्मा में जगत भी कल्पना है अगर जगत आत्मा में हो तो सभी कालों में मिलना चाहिए सचेत न बा असचेत न ये जगत न सत का कह है, न असत कह सकते सत वस्तु का बात नहीं होता जैसे आत्मा कभी भी बात नहीं होता जागृत स्वप्न सुशुक्ति हमेशा अहम अहम चाहता है असचेत न प्रतीयता जैसे बंधिया पुत्र आदि होते है। हैं शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं होता उसकी प्रतीति भी नहीं होती ज्ञान का विषय भी नहीं बनता हो किंतु यहां ज्ञान का विषय बनता है और बाद भी हो जाता है प्रतिदिन बाद हो रहा है सुशुद्ध में बाद हो रहा है यद्यपि बीज अवस्था में कारण है फिर भी बाद है द्वैत जगत में दिखता और उसके भी ऊपर अवस्था में द्वित कहां से हो सकता है तुरी अवस्था में समाधि शब्द से बोला जाए वहां पर जगत होना संभव नहीं तदवत जगत कल्पित है जैसे रजपाधि कल्पित होते हैं रज रूप से देखने पर जब बुद्धि होगी ज्ञान रज्जु ज्ञान काल में असत घोषित हो जाते हैं ठीक इसी प्रकार आत्मा में कल्पित जो जगत है कल्पित जगत जब आत्म रूप से देखने, देखने की कला आ जाए आपने तो उस काल में असत घोषित हो जाए अभी तो आत्मा को शरीर रूप से देख रहे हैं जैसे रज्जु को सर्वाधि रूप से देखते हैं तो उस स्थिति में भय हो जाता है रज्जु रूप से भय खो जाता है यही इसी प्रकार भी समझ रहा था ठीका में प्रदीप प्रकाश है ना रजुस्वरूप प्रकाश है ना ऐसा कहा था रज स्वरूप का ज्ञान क्या होगा वहां दीपक जलाना पड़ेगा प्रकाश चाहिए यहां भी जो ज्ञान रूपी प्रकाश जले आप को जानने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश दृष्टि बन जाए हम ब्रह्मास्व वृत्ति तो जैसे दृष्टान्त था रज्जु ज्ञान कैसा वहां प्रकाश है न दिया था रजु स्वरूपे न प्रकाश है प्रकाश में क्या प्रदीप प्रकाश है न अधिष्ठान का प्रकाश मिलेगा जब जिसमें सर्प बुद्धि हो रही थी उस काल में अधिष्ठान दिखाई पड़ता है रज्जु दिखाई पड़ेगा अधिष्ठान मात्रता समारोपित सर्प आरोपित सर्प अधिष्ठान से भिन्न दिखता ही नहीं उस जब प्रकाश टॉर्च आदि जवा करके देखते हैं तो रजू है ये रहा, जब निरूप जब उस आरोपित सर्प जो होता है रज्जु ज्ञान काल में उस काल में तदा नासो तदरी को सिद्ध थी असो सर्प तद तेरी कहना रज्जु अतिरिक्त रूप से रज्जु से अतिरिक्त रूप से सिद्ध नहीं हो सकता ठीक इसी प्रकार जगत और आत्मा में भी ऐसे ही समझना कहते हैं तथा तदवत कहा हुआ है कैसे उसी प्रकार समझना तथा जगत अपनी इदम ये जो तो जगत भी है कल्पित है रज्जु में कल्पित के समान ये शरीर आदि सब आत्मा में कल्पित है जागृत स्वप्न अवस्था तथा जगत इरम जगतअपी ये जो जगत है ये भी स्वरूपेण निरूपाण जो अधिष्ठान इसका अधिष्ठान है आत्मा, आत्मा स्वरूप से निरूपित किए जाने पर न अन्यत्व ने सिद्धे फिर अन्य रूप से सिद्ध नहीं हो सकता जगत ने सिद्ध नहीं हो सकता आत्म रूप ही उसे अतिरिक्त सिद्ध नहीं हो सकता यही अर्थ है एवं प्रथम पादम व्याख्याय नात्मभागे निका का प्रथम पाद था एवं प्रथम पादम व्याख्या पाद्य द्वितीय पाद है न स्वेना कथन चना कारिका का जो अपने रूप में भी अनेक होने नहीं सकते नाना हो नहीं सकते कैसे इसका कहा माने भाषण में कहते है ना करके ना भी आत्मा प्राणादि आत्मना कदाचित अभी तीनों कालो में कभी भी अतीत भविष्य वर्तमान तीनों कालो में कभी भी कदाचित कभी भी ये जो स्वेण प्राणादि आत्मा प्राणादि रूप से अपने स्वरूप से प्राणादि जो जगत है यह इधम जगत ये जगत न विद्य थे कदाचित कभी भी हो सकता अपने रूप से हो ही नहीं सकता कैसे रजु में सर्प कभी हो ही नहीं सकता तो ज्ञान की महिमा है वासना बुद्धि बनना रजु में सर्प जब निषेध करते हैं तो त्रैकालिक निषेध करते हैं था, नहीं था नहीं है नहीं होगा जिस काल में प्रतीत हो था नहीं था यही ज्ञान होगा अधिष्ठान ज्ञान का ठीक इसी प्रकार जगत भी रज्जु स्वरूप सर्ववत कल्पित कल्पित तो होने से वस्तु है ही नहीं वास्तव में जब निषेध होता तो त्रैकालिक निषेध हो जाता है जब आप तुरी अवस्था में पहुंच जाएं, जगत का त्रैकालिक निषद होगा जगत था ही नहीं है नहीं होगा ही नहीं ऐसी बुद्धि हो जाएगी इसे जिसे भावे न कश्चन है कथन जाना नशेगा तो कथन जाना अपने रूप से भी हो नहीं कल्पित वस्तु वही नहीं सकता तो अज्ञान की महिमा है जब तक अज्ञान है तब तक जीवित है वो अधिष्ठान का अज्ञान काल में तीनों अवस्था में वो मिथ्या घोषित हो जाता है नहिता घोषित हो जाता है ठीक है कदाचित का अर्थ कल्पना कल्पनावस्थायाग ऊर्ध् तीनों कालों में कल्पना अवस्था में भी जगत नहीं है और कल्पना से पहले भी नहीं है और कल्पना के पश्चात भी नहीं है कदाचित शब्द का अर्थ किया कदचित अभिभाषण में उसका अर्थ किया रज्जु में सर पर जिस काल में कल्पना हो रही थी जब जो दर्शन जब होगा तो उस अवस्था का भी निषेध किया जाता है नहीं था बोलते हैं उसके पहले भी नहीं था जब दिख रहा था तब भी नहीं था अभी भी नहीं है आगे भी नहीं होगा ऐसे बोला जाता है जगत के लिए भी ऐसा कल्पनावस्थायाम प्राग ऊर्दों से कदाचित अभी कार्य किया कल्पनावस्था में भी जगत नहीं है पूर्व में भी नहीं है आगे भी न पृथक इत्यस्य महा न पृथक न पृथक किंचित तत्व विदु विदुख द्वितीय का जो प्रथम पाद है उसकी व्याख्या करना चाहते हैं न पृथक अर्थमाह जो द्वितीय पाद के शुरू में है उत्तरार्ध के शुरू में तृतीय पाद में न पृथक उसका अर्थ बताते हैं तथा इत्यादि शब्द कहते हैं तथा न पृथक प्राणादि वस्तु जैसे रज्जु सर्प आदि कभी है नहीं रज्जु में जितने भी भाजते हैं अज्ञान काल में भिन्न भिन्न रूप से देखते हैं लोग एक ही बुद्धि नहीं होती सबकी एक सर्प मानता है एक जलधारा मानता है एक एस लाठी मानता है एक भूसित्र मानता है एक माला मानता है आपस में झगड़ा करते हैं, तू झूठ बोलता है तू झूठ बोलता है सब आखिर सब झूठे सिद्ध हो जाते हैं जलाएंगे सब झूठे इसी प्रकार यहाँ जगत को भी कोई प्राण मान है कोई अमुक मान है कोई अमुख मान है कल्पना अपने अपने कल्पना से चल रहा है एक ही व्यक्ति में अनेक कल्पना कर रहा है कोई पिता बोलता है कोई पुत्र बोलता है कोई दादा बोलता है कोई क्या बोलता है कोई मित्र बोलता है अनेक कौन सी चाहिए वो क्या है वो पिता है आए दादा आएगी पुत्र है आए मित्र है कि क्या है तो अपने अपने अंश से कल्पना करते हैं सब ये जगत ऐसी है सारे जगत कल्पित है तथा अन्योनम उसी प्रकार जैसे रज्जु में सर्प आदि कल्पित वस्तु है ही नहीं इसी प्रकार अन्योन्न पृथक भी होने नहीं सकते रज्जु में जो सर्प और जलधारा देगा वो एक दूसरे भिन्न है क्या वो अस्तित्व ही नहीं क्या भिन्न होना उन्होंने अगर रज रज सर्प भी हो जलधारा भी होता तो भिन्न होगा है ये दोनों नहीं है कहां से भिन्न होना पृथक ऐसे जगत भी है किंतु वो कब दिखेगा जब अधिष्ठान में पहुंचेगा व्यक्ति तब वो बातें आएगी हाँ। जब, जब तक भ्रम में पड़ा हुआ है तब तक ये बात समझ में आएगी ना वो तो सर्व कोई सत्य समझता है ना उस काल में भागता भी है डर के मारे जब रज्जू का ज्ञान प्राप्त होगा उस काल में नहीं है करके मानता है ठीक इसी प्रकार यहां भी जगत नहीं है तब बोलेगा जब आत्मभाव में पहुंचेगा नगत की अलग अलग नहीं मान सकता घट पट मठ इत्यादि नहीं मान है ही नहीं क्या मानना उनको अस्त ये तथा अन्योन्यम न पृथक प्राणादि वस्तु यथा अस्वाद में से ये दृष्टांत है जैसे घोड़े से भाईस भिन्न होता है उस प्रकार जगत में परस्पर नहीं ये एक दृष्टांत देने के लिए कहा बोलेंगे यथा अस्वाद में ऐसा पृथक विद्यते है वैसे घोड़े से भाईस भिन्न होता है इस प्रकार जगत में भेद नहीं आ सकता कैसे तो टीका करेंगे वैधर्म अच्छा तथा पृथत्व से अनुन्यास रहे दुर्व जनता पृथक सिद्ध करने के लिए पृथक तो चाहिए पट से घट भिन्न है इत्यादि सिद्ध करना हो तो एक पृथक गुण तो चाहिए वहां जिसमें पृथक गुण तो रहेगा वो उसे पृथक पृथक हो जाएगा व्यक्ति पृथक हो होना और किससे होना पृथक्व तो से पृथक्व तो में और व्यक्ति में अनुन्यासरे दो तो से पहले पृथक सिद्ध हो तो पृथकत्व तो आ सकता है पृथक्व सिद्ध तो हो तो पृथक बन सकता है पहले कौन दोष अनुन्यासोष है इसलिए ना पृथक प्रथक बोल देना सरल है सिद्ध नहीं हो सकता अनुन्यास टिप्पणी में कई दोष दिखाया था वैधर्म उदाहरण तो प्रातिम पृथकों अधिकृत्य अविरुद्ध कहते महाराज जब आपके मत में एक ही आत्मा है बाकी कुछ है सब कल्पित है तो यथाअ्वाद महे कैसे दृष्टान जैसे वो है वैसे जगत नहीं है जैसे घोड़े से भैंस भिन्न होता है उस प्रकार जगत नहीं है पृथक नहीं है कैसे कहा शंका होगी तो कहा वहधर्म उदाहरण जो दिया है जिस प्रकार घोड़े से भैंस पृथक हो सकता है उस प्रकार जगत में पृथक है ही नहीं ऐसा कहा तो कैसे दिया वहधर्म उदाहरण अरे तो प्राकृतिक पृथक जैसे प्रतीत हो रहा उसको लेकर के दृष्टांत दिया गया वास्तविक पृथक नहीं वहां घोड़े से भैंस भरना वो भी हमारे यहाँ कोई असत में ही है सब ये जैसे प्रतीति हो रही है उसको लेकर प्रातिथिकम पृथक अधिक जो प्राकृतिक प्रतीति हो रही है अयम अस्वा महिषा अस्वार पृथक ये बुद्धि बन रही है इसलिए कहा दृष्टा प्राकृतिक प्रतिकालीन पृथत्व को लेकर ही यह कहा विषय किया इसलिए विरोध नहीं होता उसका ना अपृथक इत्यादि ब्याय कर दी ना पृथक ना अपृथक ना अपृथक अपृथक भी नहीं कह सकते हैं अगर अपृथक हो तो व्यवहार लोक होना चाहिए व्यवहार लोक नहीं हो रहा है क्या अनिर्वचनीय है ना पृथक घोषित कर सकते हैं ना अपृथक घोषित कर सकते हैं व्यवहार चल रहा है न तो घटम आना या पटम आना एक, एक उठाता लाएगा ये एक ही हो तो कंतु भिन्न लाता घटम आना है कहना मिट्टी के पात्र लाता है पटम है कपड़ा लाता है तो इसलिए माने प्रथक का भी नहीं का अप्रथक मान पृथक अनेवचनीय जगत मैं पृथक्तु न शक्य hmm. अनिर्वचनीय न, न प्रथक रूप से ना अप्रथक रूप से निर्वचन हो पाता नृथक व्यापर अतः इत्यादि का भाषण कहा भाष्य अशिव हेतु हेतु अद्वैता शिव नहीं अतो असत्वाद न अपते है नहीं तो अप्रथक होना भी संभव नहीं है अतो असत्वाद न अप्रथक विद्यते अप्रथक भी नहीं अन्य परिणाम अनुन्य अप्रथक भी नहीं दूसरे के साथ भी नहीं न किंच नहीं एवं परमार्थ तत्व हो तत्व विदो ब्राह्मणा विदो कहा वास्तविक तत्व जो स्वरूप आत्मस्वरूप को जानने वाले जो लोग हैं ब्रह्मविता लोग हैं वो ऐसा जानते हैं जगत परस्पर पृथक अप्रथक बोल नहीं पाते हैं उनकी बात है हम तो पृथक मान के चले ही रहे हैं। अज्ञान काल में हो तो ही रहा है किंतु वो ज्ञानी की बात है जब ज्ञान काल में पहुंचे ऐसा दिखता है ठीक है द्वैत प्राग उक्त न्याय न असत बात द्वैत होने सकता है असत है जो युक्तियां बताई जितने भी प्राग उक्त न्याय नुक्ति जितने दिए असत होने से न तद अन्यम बा परेड़ आत्मना ओ, आपस में भी पृथक अपृथक नहीं हो सकते माने आत्मा के साथ भी नहीं हो सकते वस्तु ही नहीं क्या पृथक अपृथक होना परेड़ा आत्मा के साथ भी अपृथक भूतवा से तुम्हारी अपृथक होकर के रहना संभव नहीं माने अपृथक होने के लिए वस्तु हो तो रहे वस्तु ही नहीं हो कल्पना है खाली अतो दुर्निर्प न किंचित द्वतम नाम स्थिति परम्बुता मत मित इसलिए उसका निरूपण हो नहीं सकता द्वैत का निरूपण संभव नहीं है बोल देना सरल है कोई भी वस्तु सिद्ध नहीं कर सकते सिद्ध नहीं कर सकते नैया कहते हैं गंधवतम पृथ्वी लक्षण नैया गंधवाली को पृथ्वी कहते हैं जिसमें गंधव उसको पृथ्वी मानते है तो श्रीहर्ष पूछते हैं उसे खंडन खंड गाद्य पूछते हैं तुमने सारे पृथ्वी को टटोल करके देखा या एक देश को देखा गंधवत्तम पृथ्वी लक्षण जो लक्षण करने जा रहे हैं अगर एक देश को देकर देख करके गंधवत्म पृथ्वी लक्षण कहा तब तो अप्याप्त दोष से ग्रसित होगा सारे गंधा है कि नहीं तुम्हें क्या पता तो लक्षण किसका पूरी पृथ्वी का और सारी पृथ्वी के गंध सुनना संभव न एक एक कण असंभव है कहां से गंधवत्तम पृथ्वी लक्षण बन सकता है बोलना ही अका चिंता नहीं ठीक इसी प्रकार अतो दूर निरपक्ष इसके निरूपण संभव नहीं है पृथक से भी अपृथक रूप से निरूपण करना संभव नहीं है न ना कितम नाम आते इसलिए कोई द्वैत नाम की वस्तु हए ही नहीं किंतु अज्ञान दशा में तो हय करके बैठा हुआ है रजु में सर्प को हय करके मानता है जब रज्जु का ज्ञान होगा तब नहीं है इसी प्रकार जो आत्मज्ञान में पहुंच गए आत्मा में बैठे हुए लोग हैं वो ऐसा मानते हैं उनकी मान्यता ऐसा हो जाती न केंद्रीय द्वैत ब्रह्म विदान मतम यह ब्रह्मवेदताओं का मत है अज्ञानी का मत नहीं है अज्ञानी तो द्वैत को मान करके बैठा है विज्ञानी का मत है अभी प्राय है। दृष्टम भी द्वैतम भय हेतु देखा गया है तो द्वैत होता है भय का कारण होता है दीप्त यादव भय भगवती होते व्याग्र चौदादी की कल्पना करके भयभीत हो जाता है शून्य घर में सुनसान घर में पड़ा हुआ है वहां भी कल्पना करता है भूत की कल्पना कर लेता है फिर भयभीत हो जाता है भूत आई नहीं वहां मन में कल्पना कर लेता है द्वैत खड़ा कर लिया उसने भूत भूत खड़ा कर लिया भूत खड़ा होते ही भयभीत चिल्लाएगा डरेगा तो देखा कहते एक बोलते हैं दृष्टम ही देखा गया है द्वैतम भय हेतु द्वैत जो होता है भय का कारण होता है द्विधा इतम द्वैतम दो प्रकार से गया हुआ जो होगा द्वैत कहते हैं उसको दो प्रकार से चला दो बन गया उसको द्वैत बोलते हैं न द्वैतम अद्वैतम दो, दो प्रकार हो नहीं सकता है उसको अद्वैत कहते हैं ऐसा हो है न अद्वैतम द्विधा इतम दो प्रकार से जाने वाला गया एक घाट है एक पट है यह द्वैत हो गया न द्वैतम अद्वैतम न समाचार <coughs> दृष्टम भी द्वैतम भय हेतु तद अस्पृष्टम पुनः जो भय से अस्पृष्ट वस्तु है द्वैत से अस्पृष्ट वस्तु पुनर् अद्वैतम कोई होगा अद्वैत जो भय का कारण भी नहीं, नहीं है क्यों द्वैत भय का कारण है और द्वैत से अस्पृष्ट वस्तु है अद्वैत अद्वैत में द्वैत संभव नहीं है तो तत्पृष्ट मान द्वैत से जो छ ही नहीं सकता द्वैत जिसमें ऐसा जो वस्तु है अद्वैतम अभयम अद्वैत अभय होता है जब आत्मभाव में व्यक्ति बैठ पाएगा उस काल में भय नहीं होता दृष्टांत है सुसुक्ति यद्यपि अज्ञान विशिष्ट अवस्था है फिर भी वहां भय नहीं हो क्यों व्याग्रत तो आदि नहीं, नहीं है वहां कल्पना नहीं है एक जागृत स्वप्न में कल्पना होती है जिसके भी कल्पना करता है द्वैध की कल्पना तो भयभीत तो हो जाता है सब सबसे डर होगा किसी न किसी माध्यम से डर है इससे भी है उससे भी सबसे डर है पुत्रा तभी धना भाज भीता सत्या है डर होता है अपने पुत्र से भी डरता है धनी लोगों तो, उनसे भी डरता है क्यों क्या न कर दे अरे हर स्थिति में डर है कहीं ना कहीं एक निमित्त है कोई व्यक्ति अभय नहीं होगा अभी शरीर अवस्था में बैठ करके अभय नहीं होगा शरीर अवस्था से जब ऊपर पहुंचे तभी अभय होगा वही अद्वैत अवस्था है कारण तीनों शरीर का नाम नहीं अच्छा। है अद्वैत अभय उपसंहार करते हैं अतो इत्यादि का अतो अशिव हेतु अतो अशिव हेतुत्वा भावा क्योंकि अद्वैत में अशिव का अशिवत्व का कारण नहीं है भय का कारण नहीं है इसलिए अद्वैत अद्वैता पूर्व मंत्रालिका में कहा था तस्मात अद्वैता शिवा वही कल्याणकारक है अद्वैत भाव में रहना ही कल्याण है एक अभिप्राय सिद्ध हुआ कहा आगे कहते इस आत्मवस्तु को किसने देखा एक प्रश्न आता है अगर आत्मवस्तु को देख वो मुनियों ने देखा ऐसे मुनि उनके दृष्टांत उनके उदाहरण देना चाहते हैं ठीक है सर्वे आपने जो बताया, उस सब लिए का क्यों नहीं बनता। उस सब क्यों नहीं जानते उसमें जिस अद्वैत में भय नहीं है अभी हम तो भयभीत में है इसलिए मतलब हम उस अवस्था में नहीं है तो सबके ज्ञान का विषय क्यों नहीं बनता यह प्रश्न है किम यदि यथोक्तम अद्वैतम जो पूर्वोक्त तो अद्वैत है वो अद्वैत सर्वेशा प्रती गोचरता क्यों न भवती क्यों न आचरित ऐसा आचरण क्यों नहीं करता सबके लिए ज्ञान का विषय क्यों नहीं बनता अद्वैत क्यों नहीं जानते उस अद्वैत वो सारे लोग इस शंका है अगर अद्वैत ऐसा है अभय में जाना है कल्याणकारक है तो अच्छी बात है सबको मिले कि सबकी ज्ञान का विषय क्यों नहीं बन सबकी बुद्धि वहाँ क्यों नहीं जा रही है अद्वैत में कौन ने बैठ रही है प्रश्न तो उसके उत्तर में बाध्य है भय निर्विकय दृष्ट प्रपंचोपमोद्वय बीतराग भय क्रोधे भी निर्मिको हय दृष्ट प्रपंचोपो विशेषण ईता बीता ईता गिण धातु से निष्ठा करके ईता बनाया और बी उपसर्ग विशेष बीता बीत राग भय क्रोधा विशेष रूप से चला गया राग भय क्रोध जिनका विषया शक्ति नहीं है राग द्वेष समाप्त है जिनका क्रोधादि नहीं है भय नहीं है जो दुर्गुण है कोई भी नहीं है जिसके पास समि साधन से संपन्न है ऐसे जो मुनि लोग हैं बीतराग भय क्रोध मुनि भी ऐसे जो मननशील व्यक्ति हैं जिनकी विषय शक्ति समाप्त है राग आदि नहीं राग वेश आदि से उदासीन भाव में, में बैठे हैं तो भयादि नहीं है मैंने आत्मभाव में बैठे तो भय नहीं है क्रोधादि नहीं है क्रोध क्यों होता है पता है दूसरे के हाथ में विषय है दूसरे का अधीन है हमारी पहली इच्छा हो जाती है इधम एक भूया ये मेरे हो जाए क्यों ईदम मधिष्ट साधन देख लिया मेरे इष्ट का साधन है मिल जाए तो मेरे काम आएगा बुद्धि हो गई क्योंकि कब्जा दूसरे की है उसमें पहले तो इच्छा जगी इच्छा के प्राबल्य होने पर लोभ हो जाता है वो लोभ उसी का प्रबल स्वरूप है लोभ बोलते हैं। अब आगे जाते जाते कोई रुकावट आ जाए वो हमें तो मिलना संभव न हो तो क्रोध पैदा होता है इच्छा का अंतिम परिणाम क्रोध है ये तो आगे द्वितीय अध्याय में ऐसे दिखाया है सिलसिला जारी दिखाया है तो जिल का विशेष रूप से चला गया कभी कभी राग आदि चला जाता है आसक्ति समाप्त हो जाती है कभी कभी हम लोगों को हो जाती है राग द्वेष कभी कभी नहीं होता शत्रु के साथ कभी द्वेष करते हैं, कभी नहीं करते है। ऐसा है किंतु हमारे विशेष रूप से नहीं जाता अनित्य रूप में आनादान करता रहता है जिनके ऐसे हो गया विशेष ईत ईता गशेष रूप से चला चले गए कौन राग भय क्रोधिर राग भय क्रोध आदि तो दुर्गुण सब चले गए जिनके विशेष रूप से ऐसे जो मुनि लोग हैं बहुवी समाज है, है बीतः राग भय क्रोधो ये जिनका चला गया राग भय क्रोध आदि जिनका चले गए तही मुनि भी ऐसे जो मुनि लोग हैं मननशील हैं, चिंतनशील हैं, उन मुनियों के द्वारा और उनका विशेषण और है उन मुनियों का वेद पार वेद को आद्योपात पड़ा हुआ है उसका अर्थ समझा हुआ है क्या निष्कर्ष है वेद का तात्पर्य है बेद में पारंगत है यह नहीं कि एक दो मंत्र पढ़ लिया तो बड़ी ज्ञानी हो गया ऐसे नहीं पूरे सांगोपांग देखा है क्या निष्कर्ष है वेद का तात्पर्य क्या है ऐसा समझा हुआ है वेद पार नहीं, वेद में जो पारंगत है ऐसे जो मुनि मुनि भी ऐसे मुनियों के द्वारा दो विशेषण हैं, बीता राग भय क्रोधित वेद पार गई मुनि भी जिनमें राग द्वेश दो कोई दोष नहीं है वेद में पारंगत हैं ऐसे मननशील को मुनि बोलते हैं मननाथ मुनि मननशील व्यक्ति हैं चिंतनशील व्यक्ति हैं ऐसे मुनियों ने मुनियों के द्वारा निर्विकल आत्मा ये जो आत्मा है कोई विकल्प शून्य देखा या शरीरादि नहीं देखा उस आत्मा में विकल्प मैंने जैसे रज्जु में विकल्प सर्प आधी प्रकार आत्मा में विकल्प क्या ज्ञान काल में जगत शरीरादि अयम आत्मा अयम आत्मा निर्विकल्प ही मैंने अस्मात्म प्रपंच उपसमा अद्वय आत्मा दृष्टा प्रपंच रहित जिसमें कोई प्रपंच नहीं प्रपंच है शांत है प्रपंच का नाम निशान नहीं ऐसे आत्मा, आत्मा है ऐसे अद्वय अद्वितीय आत्मा अयम आत्मा दृष्टा ऐसा अद्वय आत्मा को देखा है हिंदू आपको भी आत्मभाव में जाना है तो ये इतने चाहिए आपके पास राग देशादि से मुक्त होना चाहिए क्यों एक में प्रेम करेंगे दूसरे में लड़ाई करेंगे राग द्वेश लेके चलेंगे जब तक अज्ञान अवस्था में स्थिति अजीबों में एक के द्वेष छोड़ना चाहता है तो दूसरे में पकड़ लेता है तब छोड़ता है तब तक द्वेष करता रहेगा इसके साथ जब तक दूसरा न मिले इससे बड़ा आएगा तो ये भूल जाएगा उधर लग जाएगा तब तक नहीं छोड़ेगा बनाए रखना चाहता है अज्ञान का ऐसा है जिनके सब गए कभी कभी तो हट जाते हैं राग आदि किंतु विशेषे बीत कहा से निष्ठा किया हुआ विशेष विशेष रूप से चला गया और हमेशा के लिए चला गया निकल गया राज का ऐसा है और वेद में पारंगत है जो मुनि ऐसे मुनि ने क्या देखा निर्विकल्प ही अजल दृष्टा आत्मा में कोई विकल्प नहीं देखा जगत देखा ही नहीं प्राणादि जगत विकल्प है देखा ही नहीं निर्गत आत्मा को देखा जैसे विकल्प निकल गए कोई विकल्प नहीं जब रजु में पहुंचेगा तो जितने विकल्प थे सर पर जलधारा आदि सब चले गए ऐसे दिखाई पड़ता रिजु दिखाई पड़ती ठीक है प्रपंच उपशम अद्वय अयम आत्मा निर्विकल्प दृष्ट ये सारा आत्मा के विशेषण है प्रपंच रहित अद्वय आत्मा को देखा उन्होंने देखा है ठीक है रागादि प्रतिबंध विद्राणाम एवं यथोक्तम अद्वैत दर्शनम न सर्वेशा इसका उत्तर यही है पूर्व ने पूछा था कि जो आपने आत्मतत्व तो बताया अद्वेष कल्याणकार के कहा तो सभी के ज्ञान के विषय क्यों नहीं बनता तो कल्याण है तो क्यों नहीं लगते वो तो उसका उत्तर यही है तो क्योंकि राग आदि प्रतिबंधक है आत्मभाव में जाने जब तक राग आदि के चक्कर में पड़ा रहेगा तब तक आत्म में जा नहीं सकता राग आदि प्रतिबंधक अभाव जिनके राग आदि प्रतिबंधक नहीं है उसके अभाव वाले लोग हैं जो राग आदि से द्वेश है जो लोग ऐसे लोग राग आदि प्रतिबंधक है आत्मा भाव में पहुंचने के लिए अद्वैत भाव में जाने के लिए उसे रहित जो व्यक्ति के लिए यथोत्तम अद्वैत पूर्व पूर्वोत्तर जो अद्वैत दर्शन है ज्ञान है उन्हीं को होना न सर्वेश नहीं होगा जो राग आदि से कलुषित चित वाले हैं उनको अद्वैत दर्शन होने से उनको तो द्वैत ही दिखेगा क्यों राग कब होगा विषय हो अद्वेष कब होगा सामने विषय हो द्वैत तो होने पर ही होगा शत्रु मित्र भाव व्यक्ति ना हो तो कहा शत्रुभाव कहा मित्र भाव सामने व्यक्ति है तो शत्रु मित्रवादी भाव जब तक है तब तक नहीं देख सकता ना सर्वेशाम सबको नहीं हो सकता जो राग आदि को लिए बैठे हुए हैं राग द्वेश बैठे हुए हैं उनको आत्मदर्शन नहीं समझ सकता यही है इसका तात्पर्य कहा श्लोक से तात्पर्य मकारिका का, का, तो तदेतत का। तदेतत तो जो तात्पर्य है बताते हैं भाष्य तदेतत कहा तदेतत तत् सम्यक दर्शन स्तूत है वो जो सम्यक ज्ञान है दर्शन मान ज्ञान आत्मज्ञान उसकी प्रशंसा करते हैं वो तो किस किनों देखा ऐसे आत्मा को कहते ऐसे लोगों ने ग भय क्रोध ही मुनि भी वेदपाल निरपिकल्पो है प्रपंचो पर सुबय ऐसा उसकी कहा उसकी भी, प्रशंसा है आत्मज्ञान की प्रशंसा कहाग भय क्रोध आदि सर्व दोषे यहाँ ये तीन दिया है राग भय क्रोध यही नहीं ये उपलक्षण है सारे दोष जिनके निकल गए कोई दोष नहीं जिसके अंतकर्म में विगत बी का अर्थ विगत निकल गए तो धातु है वहां तो ईता विकत गम धातु राग राग भय द्वेष ही रहित जो लोग सर्वदा, हमेशा कभी कभी राग आदि अभाव हाँ तो हो जाता है हमेशा के लिए राग आदि निकल गए जिनका हमेशा सर्वरा तीनों कालो में जिनके निकल गए भी, राग भय क्रोध आदि सर्व दोष है जितने भी सब के है है। है। सब दोस्त है सबके द्वारा विगत हैं लोग अतिरिक्त हैं सब दोष चले गए मुनि भी मननशील मनशील मननशील चिंतनशील बैठ जाए मननशील मुनि शब्द मंद धातु से बनता है मनो अपबोधन दिव्यादी का धातु है उड़ादि सूत्र है मनिर उच्चार मंदातु मन से क्या होगा हो कि मनेर उच्च मंद मन धातु के आकार को उकार हो जाता है ई हो हो। प्रत्यय होगा प्रत्यय ई होगा और मंद धातु के जो आकार है उसको उकार भी मनेर उच्च मनेर अत उच्च मन के आकार जो है ना वो उकार हो जाता है तो मन आगे ई मुनि ऐसा मुनि तो मुनि भीर माने मननशील ही मननशील जो मनन करना जिनका स्वभाव बन गया शील बने स्वभाव स्वभाव बन गया मना नहीं करते रहते हैं और हमारे स्वभाव ऐसे हैं, हम इधर उधर की बातें करने के, के स्वभाव बन गए कहीं न कहीं जाकर गप महात्मा है संसारी बात करने के स्वभाव वो ऐसा है वो ऐसा है इसी लड़ती रहती है मुनिवीर माने मननशील ही जो मननशील व्यक्ति मुनिया हैं उनके विवेकी भी उनका अर्थ है विवेकी नित्यानित्य नित्या, वस्तु विवेक शक्ति वाले द्वारा दूसरा विशेषण है क्या वेद पारगही पारंगत है संपूर्ण माने अवगत वेदार्थ तत्व है वेद पारगही जो वेद के अर्थ का विषय है वेदार्थ तत्व तो जो है वेदा किसको बताता है उसको अवगत हो गया जिनको सर्वे वेदा यद पदम आमान है ना जिस पद का कथन करते हैं। उस पद को अवगत हो गया आत्म तत्व वेद का तात्पर्य आत्मा में यह सारे लोग चाहे परंपरा से हो चाहे साक्षात हो सारे वेदों का तात्पर्य आत्मा को बताने के लिए कर्मकांड भी आत्मा को बताने के लिए है परंपरा से अज्ञान अवस्था में कर्म का अधिकारी करके जिसकाम भाव से कर्म करेगा कर्म से अंधकर्ण की शुद्धि होगी अंधकर्ण की शुद्धि होने पर वेदांत वाक्य को समझेगा तब तक समझेगा ज्ञान तो वेदांत वाक्य से ही होगा किंतु वेदांत वाक्य के समझने की शक्ति आ जाएगी कर्म और उपासना के द्वारा होगा तो महावाक्य से ही ज्ञान होगा किंतु तो महावाक्य को समझने के लिए पहले अंतकर्म को साफ करना होगा उसके लिए है कर्म निष्काम कर्म निष्काम उपासना बर्णाशन कर्म उपासना तो ऐसा करके जिन्होंने वेदार्थ तत्व को तो तो जान लिया है ज्ञानी वेद जो ज्ञानी लोग हैं उन्होंने ऐसी आत्मा को देखा निर्विकल्प देगा विकल्प शून्य देखा कोई विकल्प नहीं प्रपंच रहित देखा विकल्प विकल्प रहित देखा सर्व विकल्प शून्य हो विकल्प रहित माने कोई विकल्प नहीं कोई वस्तु नहीं देखा आत्मा ने प्राणादि जगत कोई किसी को नहीं देखा केवल आत्मा देखा अधिष्ठान ज्ञान काल में ही होता है कल्पित पदार्थ होते ही नहीं खो जाते सर्व विकल्प शून्य हो अयम आत्मा दृष्टा देखा नहीं उपलब्ध दृष्ट धातु ज्ञान अर्थ मैंने प्राप्त किया उपलब्धि की दृष्ट मैंने आख से देखा नहीं उपलब्धि की और जानकारी प्राप्त की अर्थ है जैसे ताल में नमक देखो बोलते हैं पता लगता है तो उसका मतलब जीवा से पता लगना है उसमें भी देखो शब्द का प्रयोग होता है ज्ञान के लिए दृष्ट का प्रयोग ज्ञान भी हो जाता है मनसा हरिम मन से हरि को देखता है देखता है जानता है समझता है दृष्टता ज्ञान ज्ञानार्थ में प्रयोग होता है मनसा हरिम पश्यति ऐसा बोलते हैं मन से हरि को देखता है तो देखना तो संभव नहीं है किंतु जानता है ज्ञानार्थ हो जाता है एक सर्व विकल्प सुनने यम आत्मा दृष्टा मान उपलब्ध दृष्टा उपलब्ध ऐसे आत्मा को उपलब्धि की है लोगों ने वेदांत तत्पर ही वेदांत के अर्थ में तत्परता है वेदांत का अर्थ आत्मा ही है उसमें तत्परता है जिनकी ऐसे लोगों ने प्रपंचोपारा प्रपंच का उपसम देगा प्रकृष्ट पंचा प्रपंच विस्तार है धातु है पंचवंता है उसमें ये पौर लगा दिया उपसर्ग लगा प्रपंच विशेष विस्तार प्रपंच प्रपंच भाव देखा है प्रपंचो भेद है ये द्वैत जगत जितने भी है ना द्वैत विशेष विशेष द्वैत जितने भी है प्रपंच है का नाम प्रपंचा है नाम प्रपंच प्रपंच द्वैतभेद्वैत विशेष भेद मान विशेष द्वैत विशेष ही प्रपंच है जैसे रज में कई विस्तार कर देते हैं भिन्न भिन्न कल्पना अनेक कल्पनाएं कर देते हैं ठीक इस प्रकार कल्पना है द्वैत विशेष का विस्तार तस्व उपशम उस द्वैत में भेद, भेद का विस्तार था ज्ञान काल में उसका उपशम हो जाना अभाव हो जाना अभाव है उपशम ने अभाव द्वैता अभाव अभा, देखा आत्मा में द्वैत नहीं ऐसा देखा उपलब्ध किया उपसमो यशमिन तो यहां प्रपंच उपशमो यशमिन ऐसा प्रपंच माने द्वैत उसका अभाव है जिसमें किसमें आत्मा में ऐसा नहीं रहा आत्मा बोल बहुगरी समास उपशम है ऐसा बोलता है प्रपंच उपशमो ये अभाव उपसमो माने अभाव य आत्मा ऐसा जो आत्मा है प्रपंचो प्रपंचोपम आत्मा हो गया प्रपंचोपम प्रपंच उपशमो ये प्रपंच से अभाव ये प्रपंच का अभाव है जिसमें ऐसा आत्मा हो प्रपंचोपम बहुगिर समास अतएव अद्वय जब प्रपंच का अभाव है इसलिए वो अद्वय एक है इसलिए अब है अद्वितीय है विगत दोष ही रे मंडित ही ऐसे पंडित पंडितों ने देखा माना जिसके दोष रहित हो गए विगत दोष है जिसे दोष सारे चले गए अमता ममता दोष समाप्त हो गए काम को लोभ लो मात सर सब दोस्त रहित है ऐसे जो पंडित हैं या पंडित का अर्थ पंडा माने सरस विवे की बुद्धि को पंडा कहते हैं शास्त्रों में सत और असत को अलग करने की जिसके पास बुद्धि हो वो बुद्धि को कहेंगे पंडा सद असत विवेक बुद्धि विवेक शब्द पृथक भावे से विवेक बनाते हैं गाय करके बीच गाया गाय फुगंधल होगा और ये चजो को घृणे तो लग जाएगा कुत्त तो हो जाएगा बी उपर्ग है विवेक अरे अलग कर सत असत को अलग करने की जो तो क्षमता वाली बुद्धि हो उस बुद्धि को कहते हैं पंडाल और पंडित जिसके उदय हो जाए तो उसको उसको कह लीजिए पंडित ऐसी बुद्धि जिसके पास आ जाए वो पंडित होता है तारकादि इतज ऐसा सूत्र है पंडित शब्द बना है, है। के लिए तद्दीत में यात्रा तारकादि गण है इतज होता है इतज प्रत्यय करके पंडित बनाया जाता है प्रश्नोत्तरी में है कह पंडित सदा सद विवेक ही ऐसा आता है पंडित कौन है सत और सत का विवेक ही जो होगा ये सत है या सत है ऐसे विवेक करने वाले पंडित होता है इत्यादि दोष ही पंडित है जिसके दोष सारे दोष चले गए ऐसे जो पंडित है काम क्रोध लोक मोह मधमा शोष जिसका खत्म समाप्त है चित्त शाप है ऐसे जो पंडित लोग हैं उन्होंने ही देखा मैंने उपलब्ध किया आत्मा को अद्वय आत्मा को प्राप्त किया पदम आह तपाश सर्वाण से यदिछंत ब्रह्मचर्य चरती तत्तेह प्रवक्षे ओम कठुपरश होने आत्मा का वाचक शब्द दिया का तत्पर ही आत्मा सन्यासी भी ऐसे जो सर्वत्यागी पुत्र पित्रेषणा त्याग वही सन्यासी है सारी ये समाप्त है जिसकी ये बिन जाए वो बिन जाए वो बिन जाए समाप्त हो गई वही सन्यासी होता है सन्यासी भी उन सन्यासियों के द्वारा परमात्मा द्रष्टुम शक्य है परमात्मा उपलब्ध किया जा सकता है ऐसे लोगों के द्वारा नान्य राग आदि कलुषिति भी जो राग आदि द्वष से ग्रसित चित्त है रागद्वेश के घेरे में जो पड़े हुए हैं चित्त में रागद्वेश भर के बैठे हैं उनके द्वारा आत्मा दृष्ट नहीं आए नहीं राग रागादि कलुषित से तो भी दोष से कलुषित है चित्त जिनका ऐसे लोगों के द्वारा स्वपक्षता स्वपक्षपात दर्शन है अपने अपने दर्शन में पक्षपात रखने वाले जितने भी होंगे जिसने जो बनाया यही सत्य है ऐसा अपने अपने पक्ष में पक्षपात रखने वाले नई आयिक वैशेषिक आदि जितने भी हैं उन्होंने बनाया है। किंतु आत्मदर्शन होना हो तो अनादि अपौरुषे वेद के सहारे से लेंगे तो सही होगा बाकी अपने कल्पना से आत्मावी करना संभव दर्शन का अपने पक्षपात दर्शन बनाया है सब तारकने तो उन तारकों को द्वारा आत्मदर्शन होना संभव वो तो, तो राग द्वेश अपने में राग है उनका अपने पक्ष में और दूसरे में द्वेष है वो कर नहीं सकते क्यों झगड़ा है उन्होंने नहीं आई कुछ बोलेगा आत्मा करता भोगता दोनों है चाहे सांखे बोलो कुछ पूछना। एक सही बोल रहा है वो बोलेगा नहीं राय खाली भोगता ही है ये तो कहेगा नहीं, करता भोगता दोनों है। हम करेंगे। वो बोलेगा नहीं खाली भोगता है लड़ाई शुरू हो जाए स्व पक्ष पार्थिदर्शन है उनका अपने पक्ष को लेकर के दूसरे पक्ष को इनके द्वारा आत्मा प्राप्त नहीं है यह अभिप्राय कहा ठीक से देखें तदउपाय प्रवृत्ती प्रशंसा कहा ना ज्ञान की स्तुति करते आत्मज्ञान की स्तुति करते हैं करके कहा तब भाष्य स्तुति प्रशंसा किसके लिए उसके उपाय में प्रवृति का कारण होता है प्रशंसा कर देंगे तो उसके उपाय में लग जाएगा नहीं अच्छी वस्तु है करके बता दे तो उसकी प्राप्ति के उपाय में लग जाएगी आत्मज्ञान के उपाय में लग जाए कोई इसके लिए आत्मज्ञान की प्रशंसा किया जाता है तद उपाय प्रवृत्तियों तुति जो होती है ना उसके उपाय कारण प्रवृत्ति उपाय में प्रवृत्ति के लिए उपकार करती है स्थिति प्रशंसा कर देने से उसके उपाय में लग जाता है अच्छा अच्छी चीज है तो हम भी ले कोशिश करता है इसके लिए स्थिति इस ये कहा अच्छा आदि पदेना नग दर्शन प्रतिबंध का सर्वे दोषा संग्रह कहा भीतराग वह क्रोधादि सर्वदोष ही कहा न? सर्व क्रोधादि आदि दिया है इसे क्या लेना है तो आदि पदे दर्शन प्रतिबंधक आत्मज्ञान में प्रतिबंधक जितने भी दोष है सर्वे दोषा संग्रह सारे के साथ संग्रहित हैं पद के द्वारा काम काम क्रोधादि जो आदि दिया था विगत राग भय क्रोधादि यहाँ तो आदि शब्द से जितने भी आत्मज्ञान में प्रतिबंधक हैं दोष वो सब दोष गृहित हैं ये तीन ही नहीं काम क्रोध राग इतना ही नहीं और भी जितने भी हैं सब दोष लिए जाएंगे कोई दोष न निर्दोष हो जाए तब आत्मदर्शन होगा राग आदि विमोखो यदा कदाचित अनधिकारिणाम अतो राग रागादि का जो विमोक है त्याग है कभी कभी अनधिकारी को हो जाता है मुस्लिमोचने धा है उसी का विमोक है बीपुर धातु से गाय करेंगे तो विमोख बन जाएगा सजों को गिरने तो लग जाएगा रागादि आदि विमोख का अभाव त्याग राग देश आदि का त्याग कभी कभी अनधिकारी अज्ञानी भी कर जाता है हमेशा नहीं करता कभी करता है थोड़ी देर छोड़ देता है फिर बाद में करेगा कभी कभी हो जाता है नैमित्तिक आ जाते हैं उनमें विमोख तो, रागादि आदि विमोख यदा कदाचित कभी कभी अनधिकारी नाम अभी जो अज्ञानी है अनधिकारी है आत्मज्ञान के लिए उनके भी हो सकते संभव है विशेषण लगाते हैं क्या विशेषण सर्वदा हमेशा राग आदि का अभाव उन्हीं लोगों ने आत्मा को देखा आत्मज्ञान उन्हीं को हुआ सर्वदा हमेशा सर्वस्विन काले सर्वदा भूत भविष्य वर्तमान हर समय में सदा राग आदि व्यावृत्तों विवेकम हेतु प्रपंच कहते देखो भाई रागादि की व्यावृत्ति में कारण क्या विवेक हेतु ज्ञान होगा तो अगर वस्तु का सही ज्ञान हो जाता तो आजादी नहीं करेगा इनका विवेक कारण है वहां विवेक कारण है ये विस्तार करते हैं मुनि भी कहा क्योंकि विवेक जो है दिखा दिखा। त्यारी त्यारी विवेकी है मुनि उन्होंने ऐसा देखा है मुनि भी मननशील विवेकी भी इत्यादि कहा मुनि शब्द अगर मननशील विवेकी है नित्य नित्य वस्तु का विवेचन करने लगे करते करते जानकारी हो ऐसे मुनि होती है ठीक है विवेक हैत्पर्य परिज्ञान कारण विवेक होने के लिए क्या कारण होगा पदशक्ति पद ज्ञान कारण चाहिए उसके बाद वाक्य का तात्पर्य भी चाहिए तभी विवेक होगा विवेक का कारण क्या है पदशक्ति नया कहते हैं कहते हैं तो शब्द ज्ञान जो होता है पहले तो शब्द ज्ञान होगा घटम आना आदि सुनेगा घटम आना या इत्यादि सुनेगा पहले तत्त शब्द का अर्थ क्या होगा वो तो शब्द का ज्ञान नहीं है वो तो प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष हो गए कर्ण आनय पद ज्ञानम तो करणम द्वार तत्र पदार्थधि और वहां माध्यम बनना है तत्त पद का अर्थ का ज्ञान होगा तो फिर बाकी अर्थ ज्ञान होगा माने उस शब्द का तो पद का ही अर्थ का ज्ञान नहीं है तो बाकी अर्थ ज्ञान नहीं होगा त्र पदार्थ भी उसमें पदार्थ ज्ञान प्रत्येक का ज्ञान माध्यम है शाब्द शाब्द बोध फलम तस्या जो पद ज्ञान और पदार्थ ज्ञान का फल क्या है शाब्द बोध होना पदार्थों का परस्पर पूर्वक ज्ञान होना शाब्दोध फलम तस्या शक्ति सहाकार और पद की शक्ति कहाँ है किस अर्थ में नहीं तय वो भी चाहिए शक्ति ज्ञान भी चाहिए सहकारी तो होती है यह न्यायभुक्ता होने कहा है <coughs> ही कहते हैं विवेक ज्ञान के लिए ज्ञान में है। पद ताक पद कारण है क्या पदशक्त पद शक्ति कारण है पद तो सुनेगा किंतु तो पद की शक्ति का ज्ञान नहीं होगा उसको जानता नहीं जैसे यहां कोई विदेश का व्यक्ति आ जाए हम कहेंगे गौरव बोले वो तो शब्द तो सुन लेगा वो अनुवाद माने अनुकरण भी करके कहेगा गौ कहा क्या कहा ऐसा बोलेगा गौ तो पद ज्ञान माने पद का ज्ञान तो हुआ किंतु पद ये जो गौ पद का शक्ति कहा है वो पता नहीं उसको किसको कहते हैं गौ तो आपको है पता है तो आप गाँव आ चौपाए जानवर को लाते विषय जानवर को लाते हैं गो पद की शक्ति इसमें है इस अर्थ में निहित जानते आप मैंने पद पड़, पदार्थ के जो संसर्ग होता है उसको शक्ति कहते हैं पद और पदार्थ का संसार संबंध प्रत्येक पद का प्रत्येक अर्थ के साथ संबंध है उसी का नाम शक्ति है तो पद शक्ति है पद के शक्ति और वाक्य का जो तात्पर्य देखो वाक्य का भी कुछ तात्पर्य होता है खाली वाक्य से नहीं होता साइव आ ऐसा बोलेगा साइव माने दो चीजों का नाम साइन होता है सिंधु देश में होने वाले को साइंधव कहा जाता है सिंधु देश भगवती थी साइन प्रभाव नमक आता है उदर से और घोड़ा भी होता है घोड़ा का नाम भी है साइन धबक सिंधु में है वो और नमक भी है दो है तो अब वहां पर भोजन के समय में इसने बोला साइन धबम आना या बोल दिया और बाक्य का तात्पर्य नहीं समझता भोजन में आना घोड़ा लाके रख दे भोजन के समय में घोड़ा वो तो वक्ता ने क्या तात्पर्य क्या है उसका समझना पड़ेगा श्रोता भोजन के समय में संदर्भ में आने नमक लाना होगा और यात्रा के समय में संदर्भ में आने करके बोल दिया और आप ला लाकर नमक होगा उसके वाक्य का तात्पर्य का तात्पर्य है वहां घोड़ा वक्ता के वाक्य का तात्पर्य घोड़ा होता है यात्रा काल में संदर्भ शब्द का वाक्य का तात्पर्य भी कारण है ज्ञान होने के लिए दो चीज समझना पड़ेगा तो पदशक्ति का ज्ञान और <Dasnall> का तात्पर्य क्या इसी प्रकार यहाँ भी तत्व में से आदि जो आएंगे तो तत्पद का क्या अर्थ है क्या अर्थ है, है अशी पद का क्या अर्थ हो सकता है और वाक्य का तात्पर्य कहाँ है क्या तात्पर्य है किस किस उद्देश्य तत्व में से आदि कहाँ उसमें भी समझना ठीक है विवेके पद शक्त वाक्य तात्पर्य से परिज्ञान पदशक्ति का और वाक्य का तात्पर्य का परिता ज्ञान होना परिपूर्ण ज्ञान होना चाहिए विशेष रूप से ज्ञान हो तभी वो ज्ञान होगा आत्मज्ञान होगा ज्ञान कारण वो ज्ञान तो कारण है आत्मज्ञान के लिए तत्वशी आदि जो पद पद के शक्ति और वाक्य का तात्पर्य कहाँ है वो देखना होगा ये कारण है का। इसलि इसलिए वेदपार इत्यादि कहा था वेदपार वेद में पारंगत होने पर तत्वशी आदि का पदशक्ति का भी ज्ञान हो जाएगा उनको और बाक्य का तात्पर्य भी समझेंगे ऐसे लोग है वेदपारेदार्थ तत्वी का, का अर्थ भाष्यकार कहते हैं वेदार्थ तत्व के तत्व को जिन्होंने जान लिया है ऐसे लोग है जानने वाले एवं सम्यक ज्ञानाधिकारिणाम साधन चतुर्थ संपन्न मुक्त और तत्व समय निपय थी ये सम्यक ज्ञान के अधिकारी लोग है ये वो साधारण चतुस्तर से संपन्न है विवेक वैराग्य समर्मा सर संपत्ति मुमुक्षा सबसे युक्त है साधन चतुष्ट ऐसी परिपूर्ण है ऐसे लोगों का लिए सम्पन्न होता चतुष्ट संपन्न का कथन कर तब विषय उनका जो विषय होगा क्या देखेंगे साधन चतुष्ट संपन्न व्यक्ति को क्या दिखाई पड़ेगा तो कहते हैं निर्विकल वो हय अंतृष्ट पर समर्प है उनको निर्विकल्प तो विकल्प रही तो दर्शन होगा प्रपंच का दिखाई देगा उसका जो साधन चतुष्टाई संपन्न हो विवेक हो वैराग्य हो और समाधिक हो और मुख्या हो उनको जगत नहीं दिखता उनको आत्मदर्शनी होता है उनको अधिष्ठानी दर्शन होता है ये कहा निर्विकल्प इत्यादि सब है माने सर्व सर्वविकल्प सुनिया ऐसे जो साधन चतुष्टायी व्यक्ति हैं पद शक्ति और वेदांत में पारंगत होने के कारण से उन पदों की शक्ति तत्वशी आदि पद की शक्ति और वाक्य का तात्पर्य तत्वशी वाक्य है उसका तात्पर्य का ज्ञान है उनका और विवेक आदि, वैराग्य आदि साधन संपन्न है चतुश्य संपन्न है ऐसे लोगों को क्या दिखाई पड़ता है निर्विकल्प वही आयम दृष्टा है उनको विकल्प नहीं दिखाई पड़ता जगत नहीं दिखाई पड़ता आत्मा ही दिखाई पड़ता है निर्विकल्प आत्मन साक्ष आशंका में रहती निर्विकल्पो अयम दृष्टा अयम आत्मा निर्विकल दृष्टा उन्होंने देखा आत्मा को चक्षु प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है आख का विषय है यह शंका हो सकती है किसी के उसको वारण करते हैं क्या उपलब्ध कहा दृष्ट माने उपलब्ध उपलब्धि की यह अर्थ है मैंने दृष्ट धातु का जो प्रयोग किया वो ज्ञान अर्थ मनसाहि पर अर्थ मनुष्य हरि को जानता है, या है। नहीं ज्ञान ज्ञान अर्थ नहीं होता है इसलिए उपलब्ध अर्थम आह ही, ही है ना। निर्विकल ही अयम उसके द्वारा जो द्योतित अर्थ क्या होता है ही शब्द के द्वारा द्योतिक वेदांत वेदांत अर्थ तत्पर ही वेदांत के अर्थ में जो तत्परता है जिनकी उसके बिना चैन नहीं उनको उसमें पड़ता है ऐसे व्यक्ति मेंपंचुवाय